प्रश्नोत्तरदीप मार शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा गीताभाष्य में मातृगण चतुर भर्गिनी, विनायक आदि तामस देवताओं में गिनाए गए हैं ये देवता कौन से हैं यहां भूतानी का अर्थ पंचभूत क्यों नहीं ले सकते समाधान यहां भूत शब्द से पंचभूत स्थूल भूत को नहीं ले सकते क्योंकि प्रकरण सात्विक राजस्व और तामस उपासना का है तामस उपासना के देवता भूतगण हैं इनके लिए तामस ढंग से बलि इत्यादि होती है यहाँ विनायक गण का अभिप्राय गणेश जी से नहीं है इन देवताओं में जो विनायक गण सप्तमातृिका चतुर्भंगी न्यादि है ये सब भूत कोटि के छोटे देवता हैं यहाँ ओंकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा तट पर एक सप्तमातृिका का पुराना मंदिर था कुछ समय पूर्व तक वहाँ बलि चढ़ती थी अब तो ओंकारेश्वर बांध बनने से वह डूब गया है ऐसा मंदिर हमें यहीं पर देखने को मिला था दूसरी जगह दृष्टिगोचर नहीं हुआ इन देवताओं की उपासना तमह प्रधान एवं क्षुद्र होती है जिज्ञासा आप कहते हैं कि जीव कभी ईश्वर रूप नहीं हो सकता है परंतु दक्षिणा मूर्ति स्त्रोत्र की फलश्रुति में श्यादीश्वरत्म स्वतः ऐसा कहकर जीव को ईश्वरत्व प्राप्ति बताई गई है इस विरोधाभास का समाधान कैसे होगा समाधान विचार कीजिए कि जीव संज्ञा किसकी है और ईश्वर संज्ञा किसकी है दोनों औपाधिक संज्ञाएँ हैं एक ब्रह्म की ही दो अलग अलग उपाधियों से दो संज्ञाएँ बनती हैं दो अलग अलग उपाधियों से ही दो वस्तुओं में एकता नहीं हो सकती जैसे एक लाख पावर का बल्ब लगा है और एक जीरो पावर का दोनों के प्रकाश में एकता नहीं हो सकती परंतु दोनों उपाधियों को छोड़ दो तो विद्युत में एकता है अब कहो कि दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अनुसार तो जीव है ही कहाँ यदि आपकी अहमता शरीर और अंतकरण से संबंधित है तो आप जीव हैं और आप में पूर्ण अहमता उदित हो गई तो आप ईश्वर हैं एक व्यस्त से आपका मय जुड़ा हुआ है तो आप जीव की अहमता है और संपूर्ण विश्व को अपना शरीर मान रहे हो तो वही ईश्वर की अहमता है यदि ईश्वर की अहमता आप में उदित हो जाती है तो आप में ईश्वर भाव प्रकट होगा यदि आपका बल्ब ईश्वर के बल्ब के समान बड़ा बन गया तो उतना प्रकाश क्यों नहीं होगा पूर्णाहमता किसका नाम है जिस अहमता अंदर सम्पूर्ण अहमताएँ आ जाती है पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगी ज्ञानी में तो विशिष्ट अहमता है ही नहीं ना पूर्ण है और ना अधूरी वह स्वरूप में प्रतिष्ठित है वहाँ ऐश्वर्य का कोई प्रश्न ही नहीं है जहाँ अहमता है वहीं ऐश्वर्य होता है अरे लोक में भी यह दिखाई देता है आपकी अहमता में जितनी ताकत है उतना आपका ऐश्वर्य दिखता है साधक ऊपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो उसे सारी समृद्धि प्राप्त हो ही जाएगी पर जहाँ विशिष्ट अहमता और विशिष्ट उपाधि है ही नहीं वहाँ ऐश्वर्य की प्रतीति नहीं होती विद्युत में कम या ज्यादा प्रकाश ऐसा कुछ होता ही नहीं सब उपाधि के कारण भेद है आपका स्वरूप एक मेवा द्वितीयम ही है वहाँ ऐश्वर्य कैसे हो सकता है जहाँ उपाधि है वहाँ ऐश्वर्य होता है उपासक उपासना करके देवता भाव को प्राप्त करता है तो उसकी अहमता विकसित हो जाती है तब उसमें सामर्थ्य आने लगता है ऐसे ही ब्रह्मलोक पर्यंत अहमता का विकास है हिरण्यगर्भ की अहमता संपूर्ण ज्ञान और क्रिया से विशिष्ट है वहाँ पर सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है पर वहाँ तक भी पूर्ण मुक्ति नहीं है यह विकास क्रम है जहाँ पर विकास क्रम है वहाँ शक्ति बढ़ेगी ऐश्वर्य बढ़ेगा उसमें कोई बाधा नहीं है दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र में इसी भाव से ईश्वरत्व प्राप्ति की बात आगमता आगमतानुसार कही गई है वेदांतानुसार साधना करके जब ब्रह्मात्मक की प्राप्ति होती है तो वहाँ उपाधि नहीं रहती इसी दृष्टि से हमने कहा था कि जीव ईश्वर नहीं हो सकता